आज सत्तावीस जुलाई 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहर थी आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम स्पंदकिका के दूसरे निश्चंद के अंतिम चरण में हैं पहला निस्चंद स्वरूप निरूपण था स्वरूप निषंध दूसरा सहज विद्योदय नाम का जो निश्द है उसके हम अंतिम चरण में ये अंतिम पांच कार्यकाएँ जो हमारे बोर्ड पर लिखी रहेंगी हैं इसके बाद में अंतिम रूप से ये आज हमारा दूसरा निच्चंद पूरा हो जाएगा और तीसरा विभूति स्पंदन नाम का जो तीसरा निश्चंद है इसके बाद में हम शुरू करेंगे जब ये पूरा हो जाएगा अभी यह अगर बच गया तो अगली बार में उसके बाद में फिर हम तीसरा मिशन शुरू करेंगे जैसे शिव सूत्र में भी तीन चैप्टर हैं या तीन अध्याय हैं ऐसे ही ये इसमें भी तीन अध्याय हैं अब विशिष्ट बात ये है कि तीनों अध्याय शिवसूत्र के और तीनों अध्याय स्पंदकारीिका के हैं आपस में कुछ मिले हुए ऐसे जैसे पहले में परमेश्वर का स्वरूप इसमें बताया है शिव का स्वरूप संसार की उत्पत्ति संसार क्या है वैसे वैसे शिव सूत्र में भी पहले में वही बताया गया है दूसरे में इसमें सहज विद्योदय में जैसा बताया गया है कि जब परमेश्वर के स्वरूप समझ में आने लगता है तो हमको वास्तव में भीतर से ज्ञान उपजता है आंतरिक अंतर्ज्ञान होता है वो ज्ञान हम बाहर से नहीं ला सकते चाह के भी नहीं ला सकते ज्ञान की उपज जो बाहर से आती है वो खाली बाहर ले जाती है यानी ये जो वो ज्ञान है जिसको हम ना तो खूब पढ़ाई लिखाई से ना बुद्धि चातुर्य से ना किसी विद्या से प्राप्त कर सकते ये जो सहज विद्योदय है वो आपके भीतर से पैदा होता है बाहर से पैदा होने वाला कोई भी ज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान कहलाता है जैसे मतलब हमने आपको दो का पहाड़ा सीखा फिर उसके बाद में तीन का सीखता है फिर चार का सीखता है जब पहली कक्षा पास करता है फिर दूसरी में जाता है फिर तीसरी में जाता है अगर कोई डॉक्टर बनता है तो शरीर की रचना समझता है फिर उसकी कार्यविधि समझता है फिर उसमें बीमारियों को समझता है फिर उनके इलाज को समझता है एक क्रम है जिस क्रम को हम उलट भी नहीं सकते और बदल भी नहीं सकते ये बाहर से आने वाले ज्ञान के बारे में लेकिन जो सहज विद्योदय जिसकी हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं ये सहज विद्योदय किसी भी बाहरी ज्ञान का मोहताज नहीं है निर्भर नहीं है कि किसी बाहरी ज्ञान पर वो निर्भरता हो उसकी तो सहज विद्योदय वो है जो किसी भी बाहरी ज्ञान पर आधारित नहीं है ये सहज विद्या अंदर से उपजने वाली विद्या है अपन बार बार इसको इसलिए समझ रहे हैं कि हम इसका फर्क समझ लें दोनों का कि जो बाहर से विद्या आती है वो हमको सांसारिक दक्षता देती है व्यापार अच्छा कैसा करना खेती अच्छी कैसी करना धन अच्छी तरह कैसे कमाना स्वस्थ कैसे रहना किस प्रकार से समाज में हम सम्मानित व्यक्ति की तरह जीना ये सब जो बाहर से जो विद्या आती है वो विद्या आपको संसार का ज्ञान देते है फिर उसके बाद में हम संकल्पों को संस्कारित करते हैं। जब हम हमारे चित्त को इन सांसारिक दिशाओं में जाने से रोकते हैं कि अब बहुत हो गया आप धन के बारे में सोचना चलो बहुत हो गया आप भोग के बारे में सोचना अब बहुत हो गया आप हमारी इज्जत के बारे में सोचना अपनी सामाजिक शक्ति के बारे में सोचना बहुत हो गया जब हम सोचते हैं कि इन सब चीज़ों को हटा के अब हम अपने स, चित्त का सही संस्कार करें यानी चित्त का संस्कार करने का मतलब होता है कि जब हम अपने चित्त से एकाग्रता से ये भावना करें कि अब मुझे परमेश्वर का स्वरूप समझ में आए तो मेरा जीवन सार्थक हो क्योंकि जो बाहर से आने वाला ज्ञान है उसने मेरा जीवन तो सार्थक वहां तक तो कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य कैसे रहना इज्जत से कैसे जीना समाज में कैसे अच्छी तरह रहना लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जब इसके बाद उसके मन में एक अतृप्ति पैदा होती है कि ये सब होने के बाद भी कुछ अधूरापन है और जिसने ये अधूरापन महसूस नहीं किया वो मात्र एक चौपाए की जिंदगी जीता है जैसे गाय भी जीती है या कोई भी जीव जंतु जीते हैं वो क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपने जीवन की रक्षा करना और अपनी प्रजाति को बढ़ाना अपना पेट भरना और अपने बच्चों की रक्षा करना ये काम अगर हम करके हम इसी से संतुष्ट हैं तो सहज विद्योदय की कोई संभावना नहीं जब हमारे हृदय के अंदर इस बात की अतृप्ति पैदा होती है कि हम अभी तक जो कर रहे हैं ये तो मात्र एक महत्तर है बड़े उद्देश्य की तैयारी है यानी मनुष्य जन्म मिला है तो आरंभिक रूप से तो हमको यही करना पड़ेगा कि भैया हमारा घर बना लें मकान बना लें शादी कर लें बच्चे पैदा कर लें समाज में व्यवस्थित ज़िंदगी जी तो एक यशपूर्ण जिंदगी जीना पूर्ति सबका अधिकार है और करना भी चाहिए लेकिन इसके बाद जो अगला कदम उठता है वो है हमारा विकल्प संस्कार मतलब विकल्प संस्कार का मतलब होता है हमारे चित्त में अब हम उन विचारों को जगह दें कि हमको हमारा जीवन कैसे सार्थक करना है क्योंकि अब तक जो हमने जीवन जिया वो एक निरर्थक तरीके से जिया पूर्णतः निरर्थक भी नहीं है वो आवश्यक भी है लेकिन फिर भी सार्थकता वो है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है अन्यथा वो सार्थकता तो एक चिड़िया भी पूरी करती है घोंसला बनाती है दाना लाती है बच्चे पैदा करती है तो फिर हम में उसमें फर्क क्या है और वो मनुष्य जन्म में हमको एक विवेक शक्ति दी है अंतर चिंतन करने की शक्ति दी है जो किसी और जीव जंतु के पास नहीं और और कोई जीव जंतु पुरुषार्थ नहीं कर सकता आप हजारों चिड़ियाओं का अध्ययन कर लो तो पाओगे सब एक जैसा काम करती है एक जैसे बच्चे पैदा करती है एक जैसे घोंसले बनाती है एक जैसे लेकिन मनुष्य के पास एक स्वतंत्रता है वो मकान भी बनाएगा तो अपने अलग तरह का बनाएगा अपनी खेती करेगा तो कुछ अलग तरह से करेगा व्यापार करेगा तो उसका अपना तरीका अलग होगा क्योंकि मनुष्य के पास एक स्वतंत्रता है और वही स्वतंत्रता जब परिपक्व होती है तो परमेश्वर की स, परमेश्वर के स्वरूप को जानने की इच्छा के रूप में परिवर्तित हो जाती है वो इच्छा, वो इच्छा हो जाती है कि मैं अब ये समझूं कि इस जीवन की सार्थकता कहाँ है परमेश्वर क्या है मैं कौन हूँ मेरी इस दुनिया में क्या जगह है क्या महत्व है और मेरी वास्तविक जिम्मेदारी क्या है जो मेरे को मनुष्य बनाएगा तो ये प्रश्न जब हृदय में आता है तब हम अपने चित्त का संस्कारित करते हैं चित्त से हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और जब उसके स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं तो वही हमारी अभी पहला वाला चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था स्वरूप निश्चंद या स्वरूप निश्चंद नाम का पहला अध्याय वह हम पढ़ चुके जिसके अंदर बताया गया था कि परमेश्वर कि परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड में कण कण में अनुश्चित है अनिश्चित का मतलब होता है कि उसमें और किसी और वस्तु में कोई फर्क नहीं है जैसे एक कंकर ले लो और फिर हम एक परमेश्वर की मूर्ति ले लो एक गोबर का ढेला ले लो और परमेश्वर ले लो दोनों में कोई फर्क नहीं है या हमारे परमेश्वर की जो सर्वोच्च अवधारणा है उसमें और संसार के किसी भी वस्तु व्यक्ति किसी में भी कोई फ़र्क नहीं है यह हमारा परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप निरूपण है कि उसने ब्रह्मांड को अपने से ही बनाया इसलिए कुछ भी उससे अलग नहीं है अलग छोड़ के उसके अलावा भी कुछ नहीं है हम जो कुछ देखते हैं सिवाय उसके और कुछ भी नहीं तो ये बात हमको जब हृदय में धीरे धीरे उतरती है एकदम नहीं उतरती क्योंकि हम कई जन्मों से परमेश्वर को अलग और अपने को अलग मानते हैं कि परमेश्वर तो वहाँ पे ऊपर स्वर्ग में रहता है वो सोने के सिंहासन पे बैठता है वो छप्पन भोग लगाता है और हम तो दीनहीन गरीब दास हैं इस प्रकार का हमारा द्वैत्वादी विचार होता है लेकिन जब हम उसको गहराई से चिंतन करते हैं तो ये समझ में आता है कि परमेश्वर चारों तरफ विराजमान है हमारी आँख खुलती है तो परमेश्वर दिखाई देता है कान खुलते हैं तो परमेश्वर सुनाई देता है हमारे हाथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर का स्पर्श होता है जब हम चलते हैं तो परमेश्वर की प्रदक्षिणा होती है यानी परमेश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं जैसे आप कभी शिव मानस पूजा पढ़ो तो कि जब मैं सोता हूँ वही मेरी समाधि जो मैं बोलता हूँ वही मेरे मंत्र हैं जो चलता हूँ वही तो तेरी प्रदक्षिणा है जो मैं खाता हूँ वही इस प्रसाद है ये प्रतीक रूप से वही बात कही गई है कि जो है सिवाय परमेश्वर के कुछ भी नहीं है वही बात इसमें अंतिम रूप से बड़ी अच्छी तरह से समझाई गई तो सहज विद्या वो है जो अंदर से पैदा होती है बाहर से नहीं आती जो बाहर से वो आती है वो सांसारिक विद्या है कैसे धन कमाना कैसे इज्जत बढ़ाना कैसे सुरक्षित रहना कैसे स्वस्थ रहना कैसे लोगों की प्रतिस्पर्धा में हम हमने आगे खड़े रहना ये सब जो चीज़ें ज्ञान की हैं वो सांसारिक विद्या है इसको हम क्रम ज्ञान बोलते हैं जो क्रमबद्ध तरीके से हम सीख सकते हैं जैसे अगर कोई बहुत बड़ा व्यापारी है तो किसी दिन उसने छोटे से व्यापार से शुरू किया था या उसके पिताजी के व्यापार में धीरे धीरे हाथ बटाया था और धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो परिपक्व होकर वो बड़ा व्यापारी बन गया एक किसान भी है तो छोटा सा काम शुरू किया उसने पहले पिताजी के साथ में जाना लगा खेत में और धीरे धीरे उसको दक्षता हासिल हो गई ऐसे ही किसी भी कार्य में दक्षता जो बाहरी ज्ञान से हासिल होती है या क्रमबद्ध तरीके से जो हासिल होती है वो है क्रम ज्ञान और जो भीतर से आता है वो है अक्रम ज्ञान यानी वो किसी क्रम का मोहताज नहीं है कि पहले ये आएगा फिर वो आएगा ऐसा कुछ नहीं वो तो अंदर से विस्फोट की तरह होता है अंदर से एकाएक वो ज्ञान प्राप्त होता है वो कब होता है जब पहली बात तो हमारे हृदय में अतृप्ति पैदा हो कि तो मुझे परमेश्वर के स्वरूप को समझना है अपनी जिंदगी में क्या स्थिति है संसार का क्या स्वरूप है परमेश्वर किसको बोलते हैं परमेश्वर का क्या स्वरूप है और मेरे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं इन सब बातों पे के प्रति जब हम जागरूक होते हैं सचेत होते हैं चिंतन करते हैं सत्संग करते हैं लोगों से मिलते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप को समझते हैं उनकी गुरु लोगों की सेवा करते हैं तब हमको इस बात का एहसास होने लगता है कि हमारे चित्त से जो हम सतत संसार का चिंतन करते हैं उस चिंतन से हटके एक उच्चतर चिंतन है जो करने से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है और जब वो चिंतन करते हैं तो उसी का नाम है विकल्प संस्कार यानी हमारे जो मन है सतत संसार की ओर भागता है अब हम उसको संस्कारित करते जैसे एक बच्चा है जो उठ उठ के सड़क पर भागता और हमको लगता है ऐसे में किसी दिन दुर्घटना का शिकार हो जाएगा तो हम धीरे धीरे उसको संस्कारित करते हैं बच्चे को कि सड़क पर देखो पहले बाएं देखो दाएं देखो फिर सड़क पार करो अभी तुम छोटे हो तो किसी का हाथ पकड़ के पार करो तो हम इस तरीके से उस चित्त को संस्कारित करते हैं जैसे हम बच्चों को संस्कारित करते हैं अब चित्त इधर उधर दिशा में भागने के बजाय वो सोचता है कि हमारे कर्तव्य तो क्या हैं जीवन में परमेश्वर क्या है चारों तरफ ईश्वर दिखता है उसको हम क्यों नहीं देख पाते क्यों हमारा मन दुखी होता है चिंतित होता है क्यों हमारे मन में अवसाद होता है इस प्रकार के प्रश्न जब हृदय में आते हैं तो फिर वो उनके उत्तर खोजता है और इसी में उसके चित्त को संस्कारित करने का अवसर मिलता है जब चित्त संस्कारित होता है और चित्त संस्कारित होने के पहले परमेश्वर के स्वरूप के बारे में जानना जरूरी है तभी हम चित्त को व्यवस्थित रूप से संस्कारित कर सकते हैं जब हम जानते ही नहीं कैसे संस्कारित करेंगे तो चित्त के स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप को समझने तक का ज्ञान हमको बाहर से प्राप्त होगा क्योंकि संसार में परंपरागत रूप से जो विद्वान ऋषि लोग जिन लोगों ने अंतर ज्ञान से इस ज्ञान को प्राप्त किया वो हमको देने के लिए उद्धत है अब हम अपनी खिड़की नहीं खोले वो हमारी समस्या है लेकिन अगर हम खुड़की खोले तो ये प्रकाश हमारे सहज उपलब्ध जब ये प्रकाश मिलता है जब चित्त संस्कारित होता है तो अंतर्ज्ञान अपने आप पैदा इसी का नाम है सहज विद्योदय यानी आप सहज विद्या अंदर से उत्पन्न होती है, ये बाहर से नहीं आ सकती और न ये इस बात की मोहताज आप कितने पढ़े लिखे हो आप डिग्रीधारी हो कि नहीं बीए तक पढ़े हो कि नहीं या आप कौन सी देश के वाले हो कौनसी भाषा के जानकार हो या तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है या तुम क्या धंधा करते हो और तुम्हारा भाषा पर कितना अधिकार है इन सबसे परे है सहज विद्या भाषा निविद्या में भाषा का महत्व है कोई बात आपको कहेंगे कोई बात आप समझोगे तो भाषा की ज़रूरत है उसमें हिंदी आती निमाड़ी आती है अंग्रेजी आती है रशियन आती है जो भी भाषा आपकी मातृभाषा है उस भाषा में आप समझोगे लेकिन जो भीतर का ज्ञान उत्पन्न होता है अंतरात्मा से पैदा होता है वो ज्ञान उस ज्ञान की कोई भाषा नहीं क्योंकि वो पर्यावरणी में पैदा होता है और वो ज्ञान आपको एहसास की तरह होता है उसको हम मिट्टी के ठेले की तरह नहीं समझ सकते हम उसको एक एहसास की तरह समझ सकते हैं और वो एहसास इतना प्रबल होता है वो इंसान का जीवन बदल देता है उसकी नज़र बदल देता है उसके अंदर आनंद का सागर जो अब तक छिपा हुआ था वो उद्घाटित हो जाता है और उसके अंदर से जो आनंद की धारा बहने लगती है उस आनंद में वो लोग भी शामिल हो जाते हैं जो उसके आस के वातावरण में तो जो आनंदित है वो सबको आनंदित कर देता है आपने कभी महसूस किया होगा आपके घर कोई आता है और आपका मूड ख़राब हो जाता है ये कहाँ आ गया है मतलब इसको देख के मन उछ जाता है क्योंकि वो एक ॠणात्मक ऊर्जा ले कर आता है नेगेटिव एनर्जी लेके आता है जब वो आता है आपके सामने पड़ जाता है तो आपके हृदय में जो उत्साह वो ठंडा पड़ जाता है या आपको जो कुछ करने गुजरने का जो हिम्मत होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ या कहीं स्थान पर भी नेगेटिव एनर्जी होती है लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने स्वयं के आनंद सागर से जुड़ा हुआ है अपने भीतर अंतरात्मा के ज्ञान से जुड़ा जिसको सहज विद्योदय हो चुका है तो जब वो आपके पास आके बैठेगा या आप उसके पास जाके बैठोगे तो आपको प्रबल आनंद महसूस होगा एक हृदय में शीतलता शांति स्थिरता महसूस होगी सांसारिक समस्याओं से जो दुखी ईमन भी वहाँ पे होगा तो उस समय उसको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाएंगे उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को संसार में जो दुख हैं संसार में जो दुख हैं उन दुखों को सहने की क्षमता मिलगी इसलिए जब ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आता है जिसको सहज विद्या का उदय हो गया है तो न केवल वो स्वयं आनंदित होता है वरन वो अपने आसपास भी आनंद बिखेरता जाता है जैसे गुलाब का फूल है उस खुशबू से आप सबका हृदय प्रसन्न कर देता है वो खुद तो प्रसन्न होता ही है जब खिलता है तो पर वो आसपास के वातावरण में खुशबू बिखेर देता है ऐसा ही वो वो संत है या व्यक्ति है संत है वो नहीं जिसको हम खाली संत के रूप में देखें कि लम्बू टिपन के बैठा है कि कमंडल ले कर घूम रहा है संत की वो परिभाषा नहीं है वास्तव में आध्यात्मिक रूप से संत के न तो आप संत को चेहरे से पहचान सकते हैं न संत को कपड़ों से पहचाना जा सकता न संत को आप क्या खाता है इससे पहचान सकते हैं वो क्या खाता है क्या पहनता है इस पर हमारी निगाह अगर है तो हम हमेशा चूक जाएंगे कि कौन संत है हमारी निगाह अगर ये है कि वो कितना आनंदित है कितना स्थिर है कितना प्रेमालु है कि उसके हृदय में कितना प्रेम का झरना बह रहा है कितना वो क्षमाशील है कितना वो करुणा करता है जब हम ये सब चीज़ देखते हैं तो तब हमको उसके संतत्व दिखाई देने तो संतत्व में हमारी दृष्टि ज़रूरी है और ऐसे व्यक्ति का साथ अगर होगा तो हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती धनात्मक ऊर्जा मिलती और वो ऊर्जा हमारे जीवन को बदल देती है तो ये हमारा सहज विद्योदय ही है जो अंदर से पैदा होता है या ना एक वो ज्ञान है जिसको हम किसी यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते किसी कक्षा में कॉलेज में नहीं ले सकते ना किसी किताब में पढ़ सकते हैं। बाहर से सबको समझ सकते हैं चित्त के संस्कार तक बाहर की किताबें स्वाध्याय लाइब्रेरी पढ़ाई लिखाई ये वो सब चीज़ें के महत्व है लेकिन उस जगह पर चित्त के संस्कार तक आपका पुरुषार्थ काम करेगा उसके बाद में सहज विद्योदय का मतलब होता है या आप होता जैसे आप बीज बोने तक काम कर सकते हो उसको पानी देने तक काम कर सकते हो उसको खाद देने तक काम कर सकते हो पर बीज तो अपने आप ही अंकुर बनेगा और पुष्प देगा या फल देगा क्योंकि वो उसका सहज कार्य है तो हमारी अंतरात्मा का सहज कार्य है परमेश्वर का ज्ञान स्वयं का ज्ञान स्वयं को देना क्योंकि हर कोई स्वयं को जानता है लेकिन हम स्वयं को नहीं जानते क्योंकि हम पर माया के एक आवरण है वो आवरण जब फटता है जैसे बीज का कवर फटता है जैसे आपने एक इमली का बीज बोया वो इतना कठोर बीज है कि आप उसको हाथ से तोड़ना मुश्किल है आपके लिए लेकिन जब वो मिट्टी के संपर्क में आता है तो उसका वो बीज फट जाता है और उससे सहजता से एक अंकुर उत्पन्न होता है और जिसके अंदर वो करोड़ों बीज छिपा है जो आगे चल के वृक्ष के रूप में बनेंगे और उसमें कई वृक्ष ऐसे ही हमारे भीतर एक सहज विद्या का उदय तब होता है जब हम परमेश्वर के स्वरूप को समझते हैं इसलिए पहला चैप्टर हमने पढ़ा था स्वरूप निषंद और अब दूसरा जो पढ़ रहे हैं वो है सहज विद्योदय और ये सहज विद्योदय के अंतिम पाँच सूत्र हैं तो हम अंतिम पाँच सूत्रों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं शायद हमको ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया कि सहज विद्या क्या है सहज विद्या अंतरात्मा की समझ है अंतरात्मा का अंतरात्मा को ज्ञान है स्वयं का स्वयं के प्रति जागरूकता से देखा गया दृश्य है हमने हमारी आत्मा को स्वयं ही देखा मैंने मुझे ही देखा ये एहसास कि मैं वास्तव में कौन हूँ उसी का नाम है सहज विद्या ये बाहर से नहीं आती ये भीतर से आती इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है चित्त को संस्कारित करना पड़ता है उसके बाद संसार के प्रति हमारे मोह को क्षीर्ण करना पड़ता है और उसके प्रति जागरूक होना पड़ता है कि मैं कौन हूँ तब हमको अंदर से वो ज्ञान मिलता है और ये सहज विद्या जिस बार जैसे ही उदय होती है हम उस दिशा में चल दिए जिस दिशा में चलने के लिए मनुष्य जन्म मिला इसके बाद अगर दुर्योग से हमारा जीवन समाप्त भी हो जाता है। तो भी इस यात्रा का बचा हुआ हिस्सा वैसे तो कोई यात्रा हम इसीलिए कहते हैं कि बची नहीं अब सहज विद्योदय के बाद में हमारी कोई यात्रा नहीं बची लेकिन हमारा एहसास या बोध पूर्ण नहीं हुआ और अगर हमारा जीवन नष्ट भी हो जाता है तो उसके बाद भी परमेश्वर इस बात की ताकीद करते हैं गारंटी देते हैं कि अब तुम अगली बार श्रीमान के घर पैदा होगे और जहाँ तक तुम्हारी यात्रा अधूरी छोड़ के शरीर छोड़ रहे हो वहाँ से तुम्हारी यात्रा पुनः आराम हो जाएगी और आप पुनः संसार के दिशा से हटके उस केंद्र की के दिशा में अपनी जिंदगी जारी रखो इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि हम इसी जीवन में सहज विद्या के प्रति जागरूक हो जाए और प्रयास करें क्योंकि प्रयास बाहर तक यहाँ तक कहाँ तक सीमित है चित्त को संस्कारित करने तक ये चित्त हमारा परमेश्वर के प्रति जागरूक हो जाए परमेश्वर से मोह करने लगे ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में तड़प पैदा हो और हमारे स्वयं के स्वरूप को जानने के प्रति हमारी एक लगन हो जाए अगर ये लगन होती है तो सहज विद्योदय अपने आप होता है उसमें हमको फिर कुछ नहीं पड़ता बीज बोने तक जिम्मेदारी हमारी है जल देने तक जिम्मेदारी हमारी है खाद देने तक है वो सहज विद्योदय तो सहज ही होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं कि उसको पकड़ के लाया जा सकता और अगर पात्रता में कमी है तो हम उसको जबरदस्ती सहज विद्या उत्पादन नहीं कर सकते इसलिए हमको अपने आप को सिर्फ पात्र बनाना है तो गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि आपको तो खाली खिड़की खोलना है सूरज को हाथ पकड़ के अंदर नहीं लाना तो अपने आप ही आएगा सूरज को भीतर बुलाने के लिए कोई आपको निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजना है न उसको किसी तरह से पटाना है ना कोई उसको आपको कोई अर्चना करना है कि साफ पधारो वो तो आएगा ही अंदर अगर आपकी खिड़की खुली है तो इसलिए हमारा जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी कहाँ थे कि चित्त को संस्कारित करने तक और एक हृदय में एक तड़प पैदा करने तक अब ये दूसरे जो हमने कुछ पढ़े थे उसको फिर से देखते थे और उसमें कुछ नए हैं आगे के तो यशमात सर्वमयो जीवन पर परमेश्वर का जो स्वरूप है जीव का भी वही स्वरूप है एक बूंद का वही स्वरूप है जो समुद्र का स्वरूप है फर्क क्या है समुद्र पूर्ण स्वतंत्र है वो विशाल है हम एक छोटे से हैं और हमें सीमितता है इस शरीर की सीमितता है जैसे एक बूंद है वो हो सकता है कि एक बर्तन में रखी हो या एक पत्ती पर पड़ी ओस की बूंद हो या एक शीशी में बंद जल की बूंद हो उसमें सीमितता है और सीमितता के अलावा उसमें स्वतंत्रता का थोड़ा अभाव है पूर्ण भाव नहीं है उस बूंदों को आप डाल दो तो उसकी दिशा कहाँ रहेगी हमेशा वापस समुद्र की तरफ रहेगी आप उसको कहीं भी डाल दो तो बहते हुए बहते हुए कैसे भी वो किसी नदी में मिल जाएगी जाके आपने डाला उसको पत्ती पर से नीचे गिरेगी किसी नाली में जाएगी वहाँ से किसी नाले में जाएगी वहाँ से किसी नदी में जाएगी और अंतिम रूप से वो सागर में जाएगी क्योंकि वो जहाँ से चली है वहीं जाएगी क्योंकि इसी को बोलते हैं कि हमारे हृदय में जहाँ से हम चले हैं वहाँ के प्रति प्रबल आकर्षण है लेकिन इस माया में हम भूल गए जैसे कि हम एक बच्चे को मेले में भेजा कि जाओ वहाँ से माता जी बीमार है दवाई ले आओ उस गांव में जाके रास्ते में मेला है गाँव में तो बच्चा उस मेले में घूमने लगता है फिर वो सोचता है कि दवाई तो ले आऊँगा बहुत टाइम है अभी मम्मी के दवाई तो ले आएंगे लेकिन पहले अपन ज़रा थोड़ा झूला झूल लेते हैं थोड़ा अभी मिठाई खा लेते हैं थोड़ा सा अपन मनोरंजन कर लेते हैं और ये करते करते वो भूल ही जाता है कि मैं किस लिए आया था यहाँ इस गांव में आया था माताजी जी की दवाई लेने और मैं तो यहाँ इस मेले में ही रम गया और जब शाम होती है जब रुपये पैसे ख़त्म होने लगते हैं जब तब उसको होश आता है अरे मेरे को तो घर जाना है अब मेरे को घर की याद आने लगी और मैं समय तो बिगाड़ा मैंने पैसे सब बिगाड़ दिए अब दवाई कैसे लेके जाऊँगा वही स्थिति कमोवेश हम सब की है जिंदगी का जब धन समाप्त तो होने लगता है थोड़ा सा बच जाता है ऐसा लगता है कि पता नहीं आज मरें कि कल तब परमेश्वर ज़रूर याद आता है कि हे भगवान थोड़ी सी ज़िंदगी दे दे कुछ दिनों और मोहल्लत दे दे तो मेरा ये काम अधूरा रहे गया मैं कर लूँगा तो ये तो हम सब साथ होता है जैसे वो बच्चा गाँव जाता है दवाई लेने, लेकिन भूल जाता है और मेले में खेल कूद में लग जाता है दोस्तों में रमने लग जाता है और संध्या को जब उसको लगता है कि भाई सब जने घर जा रहे हैं तो अब मेरे को भी जाना है तब उसको खुश आता है क्यों वापस, मेरे को तो घर जाना है मैं तो भूल ही गया था दवाई लाना है पैसे नहीं है। और घर जाने के लिए समय भी नहीं रहेगा क्योंकि घर जाऊँगा रास्ते में अंधेरा हो जाएगा अब डर अलग लग रहा है वही स्थिति हमारी अगर हम समय रहते संभल गए तो जीवन है तो हम परमेश्वर ही हैं वही कहते हैं कि यश सर्वमयो जीव सर्वमय का मतलब होता है ईश्वर तो जो सर्वमय है जीव और सर्वभाव समुद्भवा उसमें वो सारे गुण हैं जो परमेश्वर में हैं। हम में, किसी भी जीव में वो सारे गुण हैं जो परमेश्वर में हैं। तत्संवेदन रूपे न, न प्रतिपत्तित है और उसी की तरह जैसे उसने अपनी इच्छा से अपने आप को विश्व के रूप में बदल दिया हम भी जब जिस चीज को देखते हैं उसको हम अपने शरीर का हिस्सा बना लेते हैं हम क्या समझते हैं हमारा शरीर ये चमड़ी है ये हाथ ये पांव यहीं तक है ऐसा नहीं है विज्ञान भी कहता है कि जो तुम्हारा वातावरण है जो तुम्हारा संसार है वो तुम्हारा हिस्सा है क्योंकि जैसे एक संगीत बज रहा है और अगर तुमने नहीं सुना और किसी ने भी नहीं सुना तो तुम कैसे कह सकते हो कि संगीत बज रहा है? एक सुंदर पुष्प खिला है किसी ने नहीं देखा तो कौन बोल सकता है कि सुंदर पुष्प खिला है कोई नहीं बोल सकता क्योंकि सुंदरता तो तुम्हारे भीतर है तुम जब उसको देखते हो तो सुंदरता का सर्जन होता है तुम जब सुनते हो संगीत को तो वहां पर कर्णप्रियता का सर्जन होता है सचमुच में हम ही शिव हैं हम ही हमारे संसार की रचना करते हैं लेकिन हमको ये बात माया के पर्दे की वजह से समझ में नहीं आती कि हम शिव हैं इसी शिवत्वता को उजागर करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर के स्वरूप को उजागर किया गया था और जब यहाँ पर सहज विद्योदय होता है तो हमको क्या होता है वो यहाँ बता रहे हैं कि जब आप जिस चीज को देखोगे उसकी आप सृजना करोगे तो आप जिससे भी संवेदना करते हो कह रहे हैं जिस चीज को अपने संवेदन में लेते हो कान से किसी चीज़ को सुनते हो आँख से कुछ देखते हो हाथ से कुछ छूते हो तो वो आप निर्मित करते हो और जैसे ही उसको हाथ से छोड़ देते हो हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाने लगता है तो इसका संवार हो जाता है और अगली वस्तु का निर्माण होने लगता है तो हम सृष्टि स्थिति संवार जैसे शिव करता है वैसे हम भी करते हैं एक शब्द बोला तो उसका निर्माण हुआ उसकी सृष्टि हुई जैसे हमने दूसरा शब्द बोला पहले का संवार हुआ और दूसरे शब्द की सृष्टि हुई तो ऐसे हम सृष्टि स्थिति संवार के क्रम हम भी वैसे ही करते हैं जैसे शिव करता है तो तीन शब्दार्थ चिंता अब हम संसार में कैसे जीते हैं शब्द और अर्थ से जीते हैं उस आंख भी मिर्च के बैठे होने का रामलाल आ गया तो हमारे दिमाग में रामलाल का चित्र आ जाएगा कि हाँ रामलाल आ गया है ना बड़ी बड़ी मूछ इसकी है ना धोती कुर्ता पहन के आया होगा भली फिर आँखें खोलें उसके बाद रामलाल को देख लें हमारे हृदय के अंदर वो र में आ की मात्रा और म मा। इतने से हमको समझ में आ गया कि कौन है तो हम शब्दों और अर्थों में जीते किसी वस्तु को हम नाम दे देते हैं वो उस का शब्द होता है और उस नाम से एक अर्थ होता है उस अर्थ से उस व्यक्ति के प्रति या उस प्रमेय के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं और उस प्रमेय की रचना हो जाती है तो तेज शब्दार्थ चिंता सो न सा अवस्था यह शिव ऐसी कुछ भी है अवस्था शब्द रूप में या अर्थ रूप में नहीं है जो शिव न हो यानी शब्द रूप में जो हम बोलते हैं राम या पत्थर का प आदा थ तो पत्थर हो चाहे राम हो चाहे कुर्सी हो चाहे टेबल हो चाहे मित्र हो चाहे दुश्मन हो कुछ भी शब्द बोलते हैं और उससे जो अर्थ निकलता है वो शब्द भी शिव हैं और उससे निकलने वाला अर्थ भी शिव है मतलब शिवत्वता पूर्ण है न कहीं पर ऐसी जगह है जो शिव न हो क्योंकि शिव न हो ऐसी कोई स्थिति हो ही नहीं सकती अच्छा शिव न हो तो फिर वो क्या होगा क्योंकि शिव ने ही पूरी सृष्टि अपने आप से बनाई तो फिर शिव के सिवा और क्या हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए न यह अवस्था न यह शिव ऐसी कोई अवस्था नहीं है शब्द रूप में या अर्थ रूप में जो शिव ना हो भोगते व भोग्य भावे न सदा सर्वत्र संस्थित ये बात ऐसी लिखी गई है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते कि ये कितनी वैज्ञानिक बात है जो भोगते व भोग्य भावे न सदा सर्वत्र संस्थित ये जो बात बताई गई है ये आज का आधुनिकतम विज्ञान इस बात को अच्छी तरह तस्दीक कर चुका है कि हम ही वस्तुओं के रूप में संसार में उपस्थित हैं हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं वो हमारी वजह से हैं या भोगता या ना हम भोगता या ना जो इस प्रकृति को भोगता है तो भोगता भोग्य भावे ना भोग्य का मतलब होता है जिस चीज को भोगते हैं जैसे हम भोजन को खाते हैं एक कुर्सी पर बैठते हैं एक पुष्प को चुनते हैं एक गाने को सुनते हैं किसी का सम्मान करते हैं किसी का अपमान करते हैं तो हम ये भोगते हैं और भोगता कौन है हम तो जो भोगने वाला है वही भोग्य के रूप में अवस्थित है जितने हम भोग्य हैं सामने भोजन भी भोजन करने वाला ही है भोजन के रूप में भोजन करने वाला ही है पुष्प की सुंदरता को देखने के रूप में भी पुष्प की सुंदरता देखने वाला ही है जो गीत को सुनने वाले के रूप में ही गीत है यानी गीत भी गीत को सुनने वाला ही है यानी कुल मिला जो भोगता है वो भोग्य के रूप में संसार में अवस्थित है संसार में जितने भोग्य हैं वो कुछ भी हो सकता प्रकृति हो सकती है सुंदर दृश्य हो सकते हैं मकान हो सकता है कि मैं इस मकान को भोग रहा हूँ या एक आरामदायक बिस्तर हो सकता है या एक कांटा हो सकता है जिसको मैं दुख भोग रहा हूँ तो भोग जो भोग्य के रूप में जो कुछ भी है भोगता ही उपस्थित है वही बोलते हैं इसमें कि भोगते व भोग्य भावे में सदा सर्वत्र है यानी भोगने वाला ही भोग्य के रूप में संसार में उपस्थित है हर जगह चारों तरफ हमको जिन जिन चीजों को हम भोगते हैं उसके रूप में हम स्वयं ही है उपस्थित हैं इति वाह यश संविति अब ये अंतर्ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया जो अभी अपने बात की थी सहज विद्या की कि ये सहज विद्या जिसके हृदय में पैदा होगी अब ये सहज विद्या का स्वरूप बताया लेकिन पैदा तो अपने आप ही होगी हम बता सकते हैं कि इमली का पेड़ कैसा दिखता है पर वो उगेगा तो अपने आप ही उसको हम पकड़ के नहीं उगा सकते हम ये बता सकते हैं कि ये उगेगा तो कैसा दिखेगा इसका रंग कैसा होगा इसमें कैसे फल लगेंगे उसको कितने समय बाद उसमें इमली लगेगी ये हम सब बोल सकते हैं लेकिन उगेगा तो सोया उसमें उगाने में तुम चाहे कितने भी कारक लगा दो पानी डाल दो मिट्टी डाल दो बढ़िया खाद डाल दो सब उगेगा तो वो स्वयं उसकी मर्जी से ही उगेगा तो सहज विद्या भी हमारे अंदर से स्वयं पैदा होती है जो हमको अंतरात्मा का बोध करवाती है। ये बाहर से नहीं लाई जा सकती सहज विद्या बाकी विद्या आप किसी को पकड़ पकड़ के भी आप मार मार के भी आप गिनती सिखा सकते हो पहाड़ सिखा सकते हो उसको रटा सकते हो कोई बात लेकिन ये सहज विद्या रटने वाली बात नहीं है बाहर से आने वाली बात नहीं ये अंतर्बोध है जो स्वयं पैदा होता है और इसलिए कहते हैं इति संवित्ति जिसको ये बोध हो गया इति यानी इस प्रकार से व यानी यह या ऐसी संवृत्ति अंतर्बोध है इसको ऐसा अंतर्बोध है क्रीड़ात्मे ना ये संसार उसकी स्वयं की क्रीड़ा दिखाई देती है कि मेरा ही खेल है जैसे छोटा सा बच्चा धरोधा बनाता है रेत के मिट्टी के टीले बनाता है ताश के महल बनाता है जब तो वो जानता है कि ये मेरा ही क्रियाकलाप है वो बोलने की भी जरूरत नहीं हो भाषा भले नहीं हो उसके पास छोटा सा बच्चा भाषा भी नहीं हो उसके पास तो भी ये तो जानता है उसका आंतरिक बोध है बिना किसी भाषा के भी ये बोध है कि मैं बना मैंने बनाया है ये मेरा खेल है और जब क्या उसको मिटार देता है फिर से बना सकता है वो उसको तो जैसे ही उसकी यह समृद्धि होती है इति वाह ऐसी संवृद्धि जगत पूरा ब्रह्मांड उसका अपना खेल बन जाता है उसकी क्रीड़ा स्थल बन जाता है सपश्चम सततम युक्त जीवन मुक्तो न संशय जो ये सतत बोध बनाए रखता है सर यानी वह पश्चिम सततम युक्तो जो यह बोध सतत बनाए रखता है ना युक्तो यानी इस बोध के साथ जीता है सतत इस बोध के साथ जीता है कि संसार मेरा अपना ही विकास है जीवन मुक्तो न संशय वो जीते जी उसको मोक्ष मिल चुका है इसमें कोई संशय नहीं ऋषि कहते हैं जिसको ऐसा बोध है वो जीते जी मुक्त है उसको अभी शरीर भले बचा है उसका लेकिन मुक्त है अभी आप मन में प्रश्न उठ सकता है कि किसी को 40 साल की उम्र में बौध हो गया हमने कहा जीवन मुक्त है इसके पाप पुण्य सब नष्ट हो गए इसके अब अगला जन्म नहीं होगा ये आप सीधा मरने के बाद परमेश्वर से मिल जाएगा फिर हमें आप गुज़र बीस साल की भी जिंदगी बची है और बीस साल में इससे कुछ और कर्म हुए तो उन कर्मों का हिसाब कैसे होगा ये प्रश्न का जवाब आदिशंकराचार्य ने दिया उन्होंने कहा अब जो कर्म वो करेगा उनको आगामी कर्म बोलते उन कर्मों का उस पर कोई असर नहीं होता एक बार वो अपने स्वरूप को जान लेता है उसको सहज विद्या का उदय हो जाता है उसके बाद उसके द्वारा जाने या अनजाने किए गए समस्त कर्म आगामी कर्म कहलाते क्योंकि जो अपने बोध में स्थित है जो अपने अंतरात्मा को अपना सच्चा स्वरूप समझता है जो जानता है कि मेरा ही समस्त सृष्टि अपना विकास है उसको पाप क्यों नहीं लगता उसको पुण्य क्यों नहीं लगता इस हाथ में कांटा लगा इस हाथ ने निकाला तो क्या इस हाथ ने पुण्य करा कैसे मैं अपने आप पर एहसान करूँगा अपने आप पर कैसे एहसान करूंगा मैं किसी तुम्हारे कांटे को निकालूंगा तो आप पूछोगे डॉक्टर साहब कितनी फीस हुई मैंने कहा फीस नहीं लेता तो आपने कहा यार मेरे पर एहसान करा तुम तो मेरे पुण्य का काम करा अब उस पुण्य का फल मेरे को कहीं और चाहिए तो ये तो फिर और ज़िंदगी की उलझन बढ़ती चली जाएगी और पुनर्जन्म मिलेगा लेकिन मैंने अपने ही हाथ का कांटा निकाला तो मुझे कौन सा पुण्य लगा चलो मेरे गाल पर एक मच्छर बैठा और मैंने ही थप्पड़ मारा तो मुझे कौन सा पाप लगा अगर आपके गाल पर मारूँ तो शायद आप नाराज़ हो जाओगे लेकिन मैं खुद के गाल पर मारूँगा तो कैसे नाराज़ होगा अगर हम अपने आप को कोई काम करते हैं अपने आप के प्रति तो ना हम पाप करते हैं ना पुण्य करते हैं क्योंकि हम अपने ही प्रति करते हैं जब अपने ही प्रति हम करते हैं पूरी जागरूकता के साथ उस भावना के साथ कि मैं कौन हूं उसमें पाप और पुण्य से वो इंसान परे रहता है इसी तरह से जब मैं समझता हूँ संसार मेरा ही विकास है तो फिर इस संसार में किए गए कोई से भी कर्म मेरे अपने ही प्रति है किसी और के प्रति कोई और है ही नहीं दुनिया में मुझसे अलग कुछ है ही नहीं तो फिर मुझे पाप और पुण्य की सीमा में बांधने वाला कोई भी नहीं मैं स्वयं ही हूं तो फिर कहते है, से जीवन मुक्त हो न संशय ऐसा व्यक्ति जो सतत इस बोध को बनाए रखता है जीवन मुक्त है इसमें कोई दो राय नहीं है कोई संशय नहीं अयम उदयस्य ध्या चेत्य तदात्मता समापत्ति इच्छित साधकस्य से यह हम जो मंत्र की बात है कि हम मंत्र बोलते हैं लेकिन यहाँ मंत्र बोलने के बाद हमको उस कई बार चालीस साल तक मंत्र बोलते हैं कोई असर नहीं होता उनका हम चालीस साल तक ओम नमः शिवाय ओम नमः नमश्या करते रहते हैं रोज इक्कीस माला जपते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता कई बार हम उदास हो जाते हैं कि हमने इतनी साल इतनी पूजा करी कुछ नहीं हुआ सहज विद्योदय ही नहीं हुआ तो हमारा इतना प्रयास निरर्थक हो जा रहा है कारण क्या है कि हम होठों से या चित्त से मंत्रों को जपते हैं हम उसके पीछे नहीं जाते कि वो मंत्र हमारी अंतरात्मा से निकले जब तक वो अंतरात्मा से नहीं निकलेंगे तब तक वो किसी भी इच्छित फल को देने वाले नहीं होते वो मात्र ऐसे होते हैं जैसे बिना जल के बादल जैसे सूखे बादल सामने से निकल जाएं, न किसी काम के न पानी देने के तो उन बादलों की तरह ये हमारे मंत्र हो जाते हैं जिनका कोई प्रभाव नहीं होता लेकिन अब जब अंत भीतर का ज्ञान हमारा अक्रम ज्ञान का उदय हो जाता है जिस वक्त हमारे सहज विद्या का उदय हो जाता है तो हमारा ये हर शब्द जो हम बोलते वो कहाँ से निकलता है अंदर के अंदर के अंदर से जिसको हम महाला बोलते उस महाले से निकलता है और जब वो निकलता है तो वो हमारी समस्त इंद्रियों की तरह हमारे एक अतिरिक्त इंद्री बन जाती है जैसे हम हाथ से इस चीज को उठा लेते वैसे हम शब्द से भी बोलेंगे कि ऐसा होना तो वैसा हो जाता है अब हम अगर इसका दुरुपयोग नहीं करें किसी भी सिद्धि के प्रति नहीं जाएं, किसी के भी प्रति हम व्यमनस्त नहीं रखें किसे ऐसा बुरा हो जाएगा तो बुरा भी हो सकता है उसका क्योंकि हम वो अंतरात्मा से जो बात निकलती है वो व्यर्थ नहीं जाती लेकिन हमारा उद्देश्य उस समय क्या होगा कि अभी हम अपने ही दायरे में समस्त विषय को समेट रहे हैं अगर कोई दुखी है तो मैं ही दुखी हूँ कोई सुखी है तो मैं ही सुखी हूँ है ना अब सबको हमें करुणा और प्रेम के दायरे में बांध कर इस पूरे ब्रह्मांड को पूरे संसार को तो उस समय तदात्मता वो जैसे ही इच्छा करता है, वो एक प्रकार से समाधि लग जाती है, वो जैसे ही इच्छा करता है कुछ भी बोलने की या किसी मंत्र को जपने की जैसे ही इच्छा करता है उसका तादात्म्य उस मंत्र देवता से हो जाता है यानी वो मंत्र देवता का स्वरूप स्वयं ग्रहण कर लेता है तो क्या मतलब होता है कि उसमें और उस मंत्र देवता में कोई फर्क नहीं जैसे मैं दुर्गा जी का मंत्र जप रहा हूं और जैसे ही मैं जब जप, जपने के भी पहले इच्छा हुई अंदर से कि आप मेरे को यह मंत्र जपना और उसी समय मुझे वही स्वरूप प्राप्त हो जाता मुझमें और उसको कोई फर्क नहीं रह जाता मंत्र देवता में और मंत्र जब करने वाले में कोई फर्क नहीं रह जाता है उस मंत्र देवता के साथ उसका तादात्म उससे अभिन्नता प्राप्त हो जाती तो यही वो बातें क्या कहते हैं तदात्म्यता समापक इच्छा करते ही साधक से यानी साधक जैसे इच्छा करता है उसका तादात्म्य उस मंत्र देवता से हो जाता है एवमे वाह अमृत प्राप्ति अयम आत्मनोग्रह इसी को अमृत प्राप्ति कहते हैं अब ये अंतिम चरण में आ गए अपन सहज विद्योदय को समझने के कि इसी को अमृत प्राप्ति कहते हैं एवोमेव अमृत प्राप्ति है अयमेव आत्मनोग्रह और इसी को आत्मा का ग्रहण करना कहते हैं आत्मा को ग्रहण करने का मतलब होता है आत्मबोध प्राप्त करना आत्मा को अपने ज्ञान क्षेत्र में स्वीकार करना आत्मा को समझना तो इसी को अमृत प्राप्ति कहते हैं तो अमृत प्राप्ति बाहर से नहीं आती हम सोचे कि कोई बाहर से अमृत आ जाएगा, हम उसको पी लेंगे तो ऐसा कोई अमृत बाहर से नहीं आता ये अमृत हमेशा अंदर से आता है अभी क्यों हम इसको अमृत बोलते हैं हम इसको अमृत इसलिए बोलते हैं कि अब हम अमर हो गए कैसे अमर हो गए इस शरीर को हम अपना नहीं मानते अब हम इसके अंदर जो अंतरात्मा है जो हमारी चेतना है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है उस चेतना का न तो कभी जन्म हुआ न वो कभी बड़ी न कभी बुझी न कभी मरी और न कभी मरेगी न वो बीमार होती है अंतरात्मा न तो कभी पैदा होती है न बूढ़ी होती है न बीमार होती है न वो मरती है तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या हो जब हम अंतरात्मा के रूप में स्वयं को जान गए यहाँ तदात्मता समापत्ति निश्चित साधक से जब हम अपनी आत्मा को जान गए तो उस समय अब हमारे आत्मा का स्वरूप हो गया इसलिए ये अमृत प्राप्ति हो गई अब हमारा शरीर जाएगा तो हमको दुख नहीं होगा शरीर बूढ़ा होगा तो हमको दुख नहीं होगा शरीर मरेगा तो अभी हम उतने ही आनंदित रहेंगे क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो ही नहीं सकता मैं तो मरी ही नहीं सकता मैं तो अनादि अनंत शाश्वत हूँ और अनादि अनंत तो शाश्वतता ही मेरा वास्तविक परिचय है तो जब मैं उस परिचय के साथ में इस जिंदगी में जीता हूँ मेरी दृष्टि इस संसार के प्रति शाश्वतता की होती है तो फिर मुझे अमृत प्राप्त हो इसी का नाम है अमृत प्राप्त करना अंतिम रूप से कहते हैं यम निर्वाण दीक्षा च इसी का नाम निर्वाण दीक्षा है किसने दी है निर्वाण दीक्षा निर्वाण दीक्षा दो तरह से होती है एक आपका गुरु देता है जब आपकी योग्यता देख लेता है कि यह शिष्य योग्य है तो निर्वाण दीक्षा देता है लेकिन उस निर्वाण दीक्षा में कुछ क्रियाकलाप हैं कि भैया आप इस तरीके से रहो ऐसा उपवास करो इतने समय तक आप ब्रह्मचर्य से रहो ऐसा करो सारी उसके विधि विधान है तो ऐसा कहते हैं कि निर्वाण दीक्षा चाहे शिव सद्भाव दाय जो यही निर्वाण दीक्षा है जो शिव सद्भाव दे देती यानी आपको शिव स्वरूप बना देती है ना आपके शरीर के सारे कर्म गल गए पुण्य गल गए पाप गल गए इस शरीर से तादात्म गल गया इस चित्त की चंचलता गल गई अब बचा शुद्ध स्वरूप से चैतन्य लेकिन अब यहाँ पर एक रहस्यमय बात है कि कहा क्या है कि यम निर्वाण दीक्षा च ये, चर, ये चर शब्द से बड़ा रहस्यमय बात कहता है वो कि जो निर्वाण दीक्षा जो गुरु देता है उससे भी वही होता है जो सहज विद्योदय से होता है यानी सहज विद्योदय किसी और का मोहताज नहीं है परमेश्वर की कृपा हो तो बिना किसी दीक्षा के यानी वो तो इच्छा का मतलब है भी, यानी निर्वाण से भी वही होता है जो इस सहज विद्योदय से होता है यानी सहज विद्योदय भी निर्वाण दीक्षा के बराबर है जो या तो गुरु आपको निर्वाण दीक्षा दे और आपको परमेश्वर का बोध हो जाए या फिर आपके अंतरात्मा में वो बोध अपने आप पैदा हो जाए दोनों परिस्थितियों में चाहे वो परमेश्वर के अनुग्रह से हो चाहे आपके गुरु के दीक्षा देने से हो क्योंकि गुरु भी तो परमेश्वर के रूप में संसार में उपस्थित है वो भी परमेश्वर से अलग नहीं है जब आपकी दृष्टि गुरु तत्वों पर होती है तो उसके शरीर पर नहीं होती कि हमारा गुरु बीमार है हमारा गुरु बूढ़ा है हमारे गुरु को भी तो भूख लगती है वो तो बीमार हो जाता है वो भी तो दुखी हो जाता है हमारी जब तक उसके शरीर और चित्त पर निगाह रहेगी हम वास्तव में गुरु को मिस कर जाते हैं भूल जाते हैं गुरु को चूक जाते हैं वास्तव में गुरु को वास्तव में समझना है तो हमको उसके गुरु तत्व पर ध्यान देना पड़ेगा जिसमें और परमेश्वर शिव में कोई फर्क नहीं है इसलिए परमेश्वर शिव कृपा करे चाहे हमारा गुरु कृपा करे बात एक ही है इसलिए ये निर्वाण दीक्षा चाहिए शिव सद्भावदायी यही निर्वाण दीक्षा है जो आपको शिव स्वरूपता तक लेकर चली जाती है इसलिए आज हमने क्या देखा संक्षेप में कि एक हमारे पुरुषार्थ हमारा पुरुषार्थ है उसके प्रति तड़फ उसके प्रति प्रेम और हमारी आत्मा को समझने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इसके द्वारा हमारे हृदय में एक भीतर से सहज विद्या का उदय होता है जो किसी बाहरी विद्या की मोहताज नहीं और ना किसी प्रकार की कोई क्रियाकलाप की मोहताज है ना किसी प्रकार के कर्मकांड की मोहताज है वो स्वयं में अंदर से उत्पन्न होती है और वो आपके जीवन को बदल देती है आपके शरीर के समस्त पाप पुण्य सबको गला देती है और वो आपको एक शुद्ध चैतन्य रूप में स्थापित कर देती है उसके बाद में आप जो कुछ भी करते हो उसके परिणाम की जवाबदारी आपकी नहीं होती है क्योंकि आप स्वयं शिव बन गए ये संसार समस्त आपका ही वैभव है और उस समय यही अमृत प्राप्त हो जाता है यानी आप दूसरे जो चैप्टर के समापन में यही है बात है कि ये जो सहज विद्युत जिसके हृदय में पैदा हो गया वो शिवस्वरूप हो गया और उसे अमृत की प्राप्ति होगी तो आज की बात अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं अगले इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे अगली बार